रंगीन खिलौनो का चहार हसी की पुहारे खुशी का गान पेड़ों पर झूले पतंगों की ढूर कच्ची कल्पना का अनमोल भंडार कभी राजा कभी रानी का खेर तो का कभी कोने में। सीखने की ललक की बाल संसारदा खिलता खली बाल संसार रेडियो कार्यक्रम में आज का विषय है नैतिक मूल्य सहानुभूति और करुणा इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता होंगे डॉक्टर अजय शुक्ला और कार्यक्रम का संचालन करेंगे आर रमेश कार्यक्रम का सारांश इस प्रकार है कार्यक्रम का परिचय आज के कार्यक्रम में हम नैतिक मूल्यों सहानुभूति और करुणा के महत्व पर चर्चा करेंगे हम जानेंगे कि कैसे ये गुण बच्चों के व्यक्तित्व और समाज में उनके योगदान को आकार देते हैं मुख्य बिंदु नैतिक मूल्य नैतिक मूल्य जैसे ईमानदारी सच्चाई और न्याय बच्चों को सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करते हैं डॉ अजय शुक्ला नैतिक मूल्यों के महत्व और उन्हें बच्चों में विकसित करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे सहानुभूति सहानुभूति बच्चों को दूसरों की भावनाओं को समझने और उनसे सहानुभूति रखने में सक्षम बनाती है कार्यक्रम में सहानुभूति के विकास के महत्व और इसे प्रोत्साहित करने के तरीकों पर विचार किया जाएगा करुणा करुणा बच्चों को दयालु और मददगार बनाती है जिससे वे समाज में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं डॉक्टर शुक्ला करुणा के महत्व और इसे बच्चों में विकसित करने के उपायों पर प्रकाश डालेंगे कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर अजय शुक्ला नैतिक मूल्य सहानुभूति और करुणा को बच्चों में विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देंगे बाले संसार, बाले संसार, नमस्कार बाल संसार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आशे करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष अजय शुक्ला जी हैं और पिछले कुछ एपिसोड में हमने बाल संस्कार की बातें की थी और जिसमें हम लोग काफ़ी निर्मल मन और उसमें सीखने की क्षमता के बारे में बातें की थी रचनात्मक और कल्पनाशील पर बातें की थी तो आइए उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और सहजता और बौद्धिक क्षमता की बातें हम लोग कर रहे थे तो निश्चित तौर पे आप सभी को बच्चों की जो सहजता है और उनके बौद्धिक क्षमता को समझने में टाइम तो ज़रूर लगता है लेकिन काम हो जाता है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ फिर से अजय जी का स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में बाले संसार, बाले संसार। जी, बहुत कल्पनाशीलता की बात की थी बच्चों में रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय आपने बताए थे तो मैं चाहूंगा की एक और एक दो एग्जाम्पल दे देंगे बच्चों का कैसे रचनात्मक और कल्पनाशीलता को हम लोग इम्पोर्टेंस uh, भी दे और उसको इम्प्रूव भी करें बहुत अच्छी बात है एक बढ़िया संकल्प है कि कई बार रचनात्मकता तो होती है लेकिन उसको महत्व देना होता है और जैसे ही हमने इम्पोर्टेंस दी तो एक और ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि उसे इम्प्रूव भी करना है जो आप कह रहे थे तो निश्चित तौर पर एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर हम देखें तो बड़े होने के नाते हमें किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना है और किन्हें इम्प्रूव करना है इन दोनों शब्दावली को बिल्कुल राइट और लेफ्ट में लेके चलना पड़ेगा कारण उसके पीछे क्या है कि ये दोनों ही शब्द बहुत ही ज़्यादा सेंसिटाइज हैं संवेदनाओं से जुड़े हुए हैं और जैसे ही इंपॉर्टेंस हम देते हैं तो भीड़ में भी आप किसी को इंपॉर्टेंस देंगे तो वह एकदम अलर्ट हो जाएगा या आपने कॉल किया या टीचर कई बार बच्चों को बुलाते हैं आप आगे आओ तो एकदम वो बच्चा तो आगे आएगा लेकिन पूरे वातावरण में हजारों बच्चों के बीच में एक सेंसेशन क्रिएट हो जाएगा कि इनको आगे क्यों बुलाया इनको इम्पोर्टेंस क्यों दिया तो इम्पोर्टेंस देने का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को उसके अंदर जो गुण शक्ति है व्यक्ति तो सभी हैं लेकिन बच्चा वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है कुछ करना चाहता है या आपने उसको जज कर लिया कि नहीं इनके अंदर ये एक इम्पोर्टेंट गुण है अगर इसको प्रमोट किया जाए और या इसके इंप्रूवमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले थोड़ा सा इनको रिस्पेक्टिव एंगल में उसको लेना पड़ेगा ताकि बच्चे कोई कॉन्फिडेंस हो जाए कि कई बार बहुत अच्छी चीज भाई जी होती है लेकिन क्या होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो जो अच्छी चीज़ है उससे मैं तो संतुष्ट हूँ लेकिन वो सोसाइटी के लिए कितनी यूज़फुल रहेगी कितनी मैं उसको कंट्रीब्यूट तो करूंगा तो वो उपयोगी कितनी रहेगी तो ये उपयोगिता हुआ जो कंफर्मेशन है वो इम्पोर्टेंस से वहाँ आइडेंटिफाई हो जाता है अब उसके बाद बात आती है ये बच्चे के मन में भी आता है कि अब इस इम्पोर्टेंस जो दी गया, गया है मेरे गुण या शक्ति को अब मैं इसको किस चैनल में यूज करूंगा तो वो जब बात इम्प्रूवमेंट की होती है तो उसमें दो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एक तो मुझे प्लेटफॉर्म मिले और दूसरा प्लेटफॉर्म मिलने के साथ साथ में वो इंसान अर्थात बच्चा उस अपनी जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करने के जो एक्सेप्टेंस हैं तमाम जो पहलू हैं उसे वो स्वीकार करे उसे ये भी स्वीकार करे कि केवल आप ऐसा नहीं कि कुछ समय आके और एक क्योंकि इम्पोर्टेंस और इम्प्रूवमेंट के बीच में एक होता है इम्प्रेशन वो ये भी हो सकता है कि चालाकी से कुछ समय तक अपना इम्प्रेशन क्रिएट कर लें लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो वर्क ना करें तो ऐसी स्थिति में सिस्टम को एक बार थिंकिंग करना पड़ेगा कि इन्हें जो प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं तो इनके ड्यूरेशन को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या ये भी अपने लिए कुछ काम करते हैं अर्थात हमें ये थोड़ा एजेंडा जानना होगा कि इनकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें इन्होंने या बच्चे ने अपने आप को कितना अपडेट किया हुआ है क्योंकि इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे बेसिक बैकग्राउंड है अपडेट अगर वो अपडेट किया है तो वो अपडेट के अकॉर्डिंग वो कितना अपने को अप टू डेट रखते हैं वो अपडेट कर रहे हैं कि मेरे को यहाँ से यहाँ होना चाहिए लेकिन खुद को वहाँ अप टू डेट नहीं रख रहे हैं तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है तो वो अपडेट भी करें और अप टू डेट भी रखें अब अप टू डेट रहने का मतलब ये है कि उस टारगेट के अनुसार स्वयं की मैचिंग करना मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के अनुकूल अर्थात मैंने अपना शॉट एनालिसिस कर लिया है मैं अपनी स्ट्रेंथ को जानता हूं मैं अपनी वीकनेसेस को जानता हूं आ, मैं अपनी ओरिजिनल जो मेरी थ्रेड्स से उसको मैं जानता हूं जो सोसाइटी में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसके अनुसार भी मुझे बिहेवियर करना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ एकदम एटेगलांस नहीं हो जाएगा जैसे एक पुरानी कहावत है कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे रोम बहुत खूबसूरत शहर है कि वो एक दिन में नहीं बना थोड़ा समय लगेगा तो ये सारी प्रोसेस के बीच में जो बच्चों को एक मूल्य की आवश्यकता होगी और जिसे टीचर या गार्जियन बताएंगे भी कि patience is the greatest प्रेयर धैर्य तो बेटा किसी भी स्थिति में रखना ही होगा और वही धैर्य उनकी इम्पोर्टेंस को और उनके इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस को एक नए एस्टेब्लिशमेंट फॉर्म में वहाँ लाके एस्टेब्लिश कर देगा उन्हें और उन्हें वहाँ एहसास होगा कि वो जो अपने धैर्य की वैल्यू जो साइलेंट वैल्यू थी उसने मेरे इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा मदद की जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और खुशी हो रहा है कि कैसे हम लोग जो है रचनात्मक और कल्पनाशील को बच्चों में लाने के लिए एक धैर्य का गुण सिखा सकते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ आपको बनाना हो तो वो अपना टाइम मांगता है अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो 10 से 15 साल उनको भी पढ़ाने के लिए समय देना पड़ता है तो हर चीज़ अपने आप में जब जिस चीज़ के लिए आप श्रद्धा से समय देते हो तो उतना ही खूबसूरत और लंबा चलता है तो बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया है और आइए एक और सवाल आता है जहाँ पर सहानुभूति और करुणा की बात आती है तो ये हमारे मूल्यों में से एक जो है भावनायुक्त मूल्य है तो बच्चों में सहानुभूति और करुणा के विकास में महत्व और उनके ऊपर विचार करने के तरीके कैसे होने चाहिए या करुणा से कैसे वो भरपूर हो इसके लिए क्या बताना चाहेंगे आप बहुत अच्छी बात है ये भी करुणा और सहानुभूति दोनों पैरल एक दूसरे के पूरक हैं कई बार करुणा दया हमारी अभिव्यक्ति में होता है लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है कि ये करुणा हमारे ऊपर बरसेगी कि नहीं बरसेगी या हमारे लिए ये दया या सहानुभूति होगी कि नहीं होगी मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ मैं किसी समय अपने अलग टीम में काम कर रहा था और उसी समय मुझे लगा कि थोड़ा सा चेंज होना चाहिए तो एक बच्चे ने कहा कि क्यों नहीं हम क्रिकेट खेलते हैं अब क्रिकेट खेलने के तमाम टूल्स को लेके मॉर्निंग में हम ग्राउंड में पहुंच गए और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो ग्राउंड होगा वो स्कूल का ग्राउंड होगा वहाँ कोई नहीं होगा हम दो ही बच्चे वहाँ पर खेल रहे होंगे लेकिन वो एक कॉलेज के ग्राउंड में हम चलेंगे और वहाँ देखा तो बहुत सारी टीम खेल रही है मुझे अपने बचपन की याद आ गई कि ग्राउंड एक ही होता था और टीम बहुत सारी होती थी लेकिन एक वंडरफुल बात थी कि मैंने एक एटेक लांस ऑब्जर्व किया कि अलग अलग गेम्स लोग वहाँ खेल रहे हैं लेकिन किसी में टकराहट नहीं कोई शोरोग नहीं है सभी अपने को फोकस किए हुए हैं तो इसी बीच में एक स्पेस था तो बच्चे ने कहा कि यहाँ हम लोग खेलते हैं स्टेम तो हमारे पास में था नहीं तो कुछ स्टोन को एक के ऊपर एक रख के हमने जमा लिया विकेट बना लिया और बच्चे ने कहा कि ये काम करते हैं कि आप बैटिंग पहले करो मैं बॉल करता हूँ और हम लोग एक प्लान कर लेते हैं कि सिक्स बॉल में दूंगा जितना आप प्ले करना है कर लो और फिर मैं प्ले करूँगा उसी बीच में ये प्रोसेस चल रही थी एक दो शॉट बच्चे ने मारी और चूँकि मैं बचपन में क्रिकेट खेला था उतना तो नहीं मुझे रिकॉल था लेकिन थोड़ा बहुत मैं खेल पा रहा था बच्चे को निभा पा रहा था उसी बीच में दो बच्चों का आना हुआ अब ये बच्चा बड़ा था और वो दोनों बच्चे छोटे थे तो अब बड़े इन देंस कि एट्थ नाइन्थ में पढ़ने वाले बच्चा और वो कहीं हमारे पास जो दो बच्चे आ रहे हैं वो फोर्थ क्लास में तो वो आके मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के मैंने कहा छोटी सी साइकिल पर आए वो और ऐसा वो शो कर रहे थे कि वो चाहते हैं कि हम उनको एकोडेट कर लें हम उनको जोड़ लें लेकिन इस बच्चे ने इस बीच में मेरे से कहा धीरे से आके कि ये अभी बहुत छोटे बच्चे हैं मतलब ये शब्दावली सुनकर मेरे को एक अंदर से हाँ, खुशी भी हुई कि ये बच्चा देखो खुद तो बड़ा हुआ नहीं और ये इनको कह रहा है कि बहुत छोटे बच्चे हैं अब ये छोटे बच्चे जो हैं वो खेलेंगे तो अपना जो गेम्स है हमारा जो फोकस एरिया है वो सब बिगड़ जाएगा तो मैंने कहा कि बेटा एक काम करो थोड़ा इनके ऊपर वो शब्द जो आपने पूछा कि थोड़ा दया करो करो क्योंकि मेच्योर तो तुम हो वो ठीक है अब आप बोल रहे हैं तो खिला लेते हैं मैं एक को अपनी टीम में ले लेता हूँ और एक आपकी तरफ हो जाएंगे हमने कहा ठीक है दो दो लोग हो गए फिर ये बच्चा कह रहा है कि थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनसे फील्डिंग का काम ज़्यादा कराना है इसका मतलब वो दया तो करुणा कर रहा है लेकिन अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन रखना चाहता है वो चाहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो कि करुणा दया के चक्कर में ये केवल खड़े रहें और हम दोनों लोग फील्डिंग करते रहें या बॉल लेके आए दूर से तो वो उसने मुझे थोड़ा सा अलर्ट किया तो मैंने कहा ठीक है तो फिर ये भी अलर्ट किया कि क्रिकेट में एक रूल्स है कि आप अगर फोर ले मारते हैं तो आप वहाँ पर खेलते हैं और एक रन लेंगे तो आपका साइड चेंज हो जाएगा तो वो मुझे ये भी सिखा रहा है कि भाई जी आप ज़्यादातर दो रन लेना था कि आपको साइड मिले तो अब वो दया करोणुणा का यूज़ तो हो नहीं पाया तो मैंने कहा नहीं भाई अब ये बच्चे को भी चांस देना है ना खेलने के लिए बोले भाई जी फिर वो टाइम हो जाएगा और अपना तो फिर अपने को जाना पड़ेगा और ये तो हो नहीं पाएगा सबने तो कहा ठीक है फिर भी मैंने इसे किया कि मैंने उसकी बात भी मानी और बच्चे के ऊपर उसकी ओर से भी करोड़ा और दया शिफ्ट करने का प्रयास किया मैं जानबूझ के एक रन लेता था फिर उसको बड़ी खुशी होती थी कि मेरे को बैटिंग करने को मिल गया तो कुल मिला के ये छोटा सा एक जो एग्जाम्पल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें एक मूवमेंट दे रहा है कुल मिला के वहाँ पर एक अच्छी चीज़ हमें और समझ में आई जो वहाँ सीखा मैंने कि उस बच्चे का एडमिनिस्ट्रेशन पावर मैनेजमेंट टेक्निक एक्मोडेट करने की भावना आपस में एडजस्टमेंट ये बहुत सारे मूल्य एक साथ मेरे साथ मिल और वहाँ उसने मुझे समझाया कि जब बॉल दूर जाती है तो आपको लेने नहीं जाना है तो मैं बड़ा आश्चर्य ये कैसे जो और टीमें खेल रही हैं उनको आप इशारा करेंगे वो बॉल देंगे क्योंकि आप भी अपने प्लेइंग मोड देते हो। तो ऐसे खेलने गया था लेकिन क्रिकेट के साथ में नंबर ऑफ थिंग्स को मिला समझने को मिला बच्चे का मैनेजमेंट में सीखा किसी को एगमोडेट करना है एज फैक्टर में गैप है उससे फिर क्या क्या कराना है ये सारी चीजें सीखने के बाद में मुझे लगा कि कई बार किसी आपने बता और बच्चों के अंदर सहानुभूति और करुणा को लेकर किस तरह से काम किया जा सकता है वो और ये मूल्य कैसे बढ़ा जाए इसके पर भी आपने काफ़ी अच्छा काम किया तो आइए आगे बढ़ते हुए इसी बात को कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर में लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा आप सुना है रेडमा दुबान 1.07.8 जीरो पर बाल संसार सुनते रहो मस्कते रहो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 भला कीज भला होगा बुरा कीजे बुरा होगा भला ही लिख लिख के क्या होगा वही लिख लिख के क्या होगा यही सब कुछ चुकाना है सजन दे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में और जहाँ पर हम लोग सहानुभूति और करुणा की बातें कर रहे थे तो यहाँ पर ये जो है हमारी आंतरिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मूल्य है और एक नैतिक मूल्य भी है और नैतिकता और मूल्य ये बात भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करता है जबकि ये नैतिक मूल्यों पर एक पूरा चैप्टर लोगों को बच्चों को सिखाया जाता था लेकिन आजकल ये पाठ्यक्रम जो है गायब ही हो गया है क्योंकि लोग मूल्य अनिष्ट नहीं रहे और लोगों के अंदर मूल्य के प्रति आस्था नहीं रहा जबकि ये चीज़ें हमारे जीवन को समृद्ध करती हैं और ये हमारे जीवन को चारित्रवान बनाता है तो आज कहीं ना कहीं इसमें गिरावट आने के कारण शिक्षा में से इस चीज़ को गायब कर दिया गया है तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ इन चीज़ों के बारे पढ़ना पढ़ाना हमको चाहिए वो चीज़ें गायब हो गई हैं तो फिर बाकी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहता लेकिन फिर भी चलिए पापी पेट का सवाल ऐसे कहते हैं तो इसलिए ये सारी चीज़ें शिक्षा जो है उस पर कायम टिकी हुई तो अब बात करते हैं यहाँ पर अजय जी बच्चों को नैतिकता और मूल्यों का महत्व समझाने के लिए किस तरह के कदम उठाने चाहिए क्या आवश्यक कदम है उस पर आप अपना विचार व्यक्त करें आ, मैं तो उम्मीद करता हूं कि आज जो आपने प्रश्न किया है उस प्रश्न में ही बहुत सारे समाधान छिपे हुए हैं <laughs> और प्रश्न के साथ में जो कोड रिलेटेड बातें आप अपने गहरे चिंतन के माध्यम से बोल रहे थे तो वो सभी बड़ी अर्थपूर्ण और मनोयोग से उसका विश्लेषण किया जाए तो प्रश्न और उत्तर दोनों साथ साथ हैं देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि बचपन में हम लोग मॉरल एजुकेशन को नैतिक शिक्षा के रूप में देखा करते थे और एक उस समय एक दिन फुल डे उसके लिए होता था फिर धीरे धीरे वो हाफ डे में कन्वर्ट हुआ और धीरे धीरे वो गायब हो गया अब वो मॉरल साइंस के नाम से तो है लेकिन वो ऐसा लगता है कि केवल सब्जेक्ट तक सीमित है और जिस समय हम पढ़ते थे उस समय हमारे जो आदर्श हुआ करते थे हमारे इतिहास में जो भी ऋषि मुनि हुए हैं और उन्होंने जो धर्म चेतना से और धर्म जो संगत बातें होती थी मानवता के उत्थान के लिए उस सारी बातों पर जो लिखत था उसके बारे में पूरा स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाना उस पर रोल प्ले करना या जो टीचर सुनाते थे उनकी जिंदगी में कभी वो सब घटनाएँ घटी हों तो उस संदर्भ में भी बातचीत करते थे लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत अधिक एकोमोडेट नहीं होने के कारण धीरे धीरे धीरे नैतिक होने की मुश्किलें बढ़ती गईं और ये संवाद लोगों को गहरा गया कि अब हमसे ये बहुत ज़्यादा उच्च मूल्य की बातें नहीं होंगी और ये लगभग व्यंग्याात्मक शैली में होने के कारण समाज से लगभग खत्म भी हो गई क्योंकि मुझे याद है कि एक सीरियल उल्टा पुलटा आता था टेलीविज़न पर उसमें जसपाल भट्टी जी रोल प्ले करते थे और रोल प्ले में मैंने देखा कि जो भी वो बातें बताते थे वो हंसने तक लोगों ने इसको सीमित कर दिया और मैंने उनके गैरे इंटरव्यू में देखा और पढ़ा और उन्होंने कहा कि एक्चुअल में ये उल्टा पुल्टा मैंने हंसी मजाक किया केवल टाइम पास करने के नहीं बनाया था बल्कि इसलिए बनाया था कि इसको देखने के बाद लोग रोएंगे और रोने से अर्थ कि रियलाइजेशन करेंगे और रियलाइजेशन के बाद में इंटरनल चेंज की बात आएगी ये सब बातों को देखने के बाद में उन्होंने लगभग वो सीरियल जो पूरा हुआ तो काफ़ी उनको निराशा हुई समाज से ये बात अलग है कि वो पॉपुलर हुए लोग उनको जानते थे या वो एक मजाक की शैली में बातें आ गई व्यंगात्मक शैली लोगों ने फॉलो कर ली लेकिन नैतिकता के जो मानदंड होते हैं उसको फॉलो करने के लिए थोड़ी सी गंभीरता आवश्यक होती है और मनुष्य मनुष्य ही रहता है लेकिन उस मूल्य के साथ जब जीता है तो जो आज बिल्कुल अपोजिट सर्कन क्रिएट हो रही हैं या दलाई लमा के शब्दों में कहें तो हम चाँद पर चले गए हैं लेकिन पड़ोसी के यहाँ जा तो ये जो पैराडॉक्स हमारे जीवन में क्रिएट हो गए हैं जैसे हम बहुत सारे युद्ध का सामान इकट्ठा करें और पीस पर पर डे करें तो शांति के हम सम्मेलन कर रहे हैं और युद्ध का हम जखीरा इकट्ठा कर रहे हैं तो इस प्रकार का जो नेचर है वो स्वभाव बनने के कारण जिस मूल्य को हम अपने बच्चों के अंदर लाना चाहते थे वैसे आदर्श बनना चाहते थे और उसी का परिणाम हुआ कि एक समय ऐसा भी आया कि टीचर के द्वारा ये भी स्टेटमेंट आए कि भाई हमारे अंदर तो वो सारे मूल्य नहीं आ पाए लेकिन आप मेरे को मत देखो और आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको देखो उसको फॉलो करो जिससे कि आप एक बहुत अच्छा जीवन जी पाएंगे तो ये भी मुश्किल हो गया टीचर के लिए कि वो बच्चों के ने एक रोल मॉडल बने हालांकि वहां पर एन के बहुत सारे प्रोग्राम में हम लोगों ने टीचर से कहने का प्रयास किया कि अगर आप टीचर हैं तो आपको रोल मॉडल बनना ही होगा नैतिक होकर चलना ही होगा क्योंकि बच्चे आपको कॉपी करेंगे तो ऐसी स्थिति में अगर ये प्रोफेशन आपसे नहीं संभल रहा है तो अभी भी मौका है कि रिजाइन करके आप किसी दूसरे प्रोफेशन को फॉलो कर लें क्योंकि ये जो प्रोफेशन है ये उच्च क्वालिटी के गुण मूल्य की बात करता है और उसका एक उदाहरण मैं आपको दूँ रशिया के अंदर किसी वहाँ राइटर ने राइटर का नाम बोल रहा हूँ बहुत एक मॉरल वैल्यूज़ पर लेके किताब लिखी और वहाँ उस कंट्री के बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हुए और उन्होंने किया कि जिन्होंने ये किताब लिखी है उनसे हम जाके घर पर मिलेंगे वो संडे के दिन छुट्टी के दिन गए हैं और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इतनी बड़ी किताब में आपने जो वैल्यूज़ पढ़ाई है या बताई है या कम्युनिकेट की है उसको हमारे टीचर ने पढ़ाया है लेकिन हमारे मन में एक उत्सुकता थी हमने उनसे कहा भी और ऐसी स्थिति नहीं बन पाई कि आप वहाँ पर आ पाते और हम आपसे संवाद कर पाते तो हम एक ही स्कूल के नहीं कई स्कूल के बच्चे हैं हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि आपने इस किताब के अंदर ऑनिस्टी की बात की है और शुरू से लेकर अंक तक ऑनेस्टी को आपने यहाँ पर कुल मिला प्रतिपादित किया है और आखिरी में प्रूफ कर दिया है कि इससे बड़ी वैल्यू दुनिया में नहीं हो सकती है तो इस मॉरल वैल्यू को हम जानना चाह रहे हैं कि जो लिखा है आपने वो क्या आपके जीवन में भी है तो लेखक ने बड़े गर्व से कहा कि जब मैंने इस जीवन को जी लिया और मुझे कंफर्म हो गया कि होल लाइफ इस वैल्यू को मैंटेन रखूंगा उसके बाद ही मैंने किताब लिखी है तो बच्चों को एक बहुत हार्दिक प्रसन्नता हुई कि जिस मॉरल वैल्यूज़ को कोई इंसान बता रहा है या लेखक कहीं छिपा हुआ है पर्दे के पीछे अगर हम उनसे संवाद करते हैं और उनका यही उद्देश्य भी था तो उन बच्चों ने प्रोमिस भी किया कि आज जो बच्चे आपसे मिलने आए हैं ये केवल सुनने और सुनाने तक बिलीव नहीं रखते हैं लेकिन ये जानना चाहते हैं कि उनका लेखक जो कुछ बच्चों से संवाद करना चाहता है क्या उस मूल्य के साथ में है तो ये जो आपने बोला है तो इसका देखिए कि हम पूरे बच्चे एक साथ विल करते हैं कि हम भी इस के मूल्य को जीवन भर फॉलो करेंगे जी चलिए डॉक्टर अजय शुक्ला जी काफी अच्छी बातें आपने बताया आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और बड़ी सुंदर बातें आज निकल के आए नैतिक मूल्य पर और जिस तरह बच्चों के जीवन को हम लोग देखते हैं तो वो निर्मल और कोमल होते ही हैं और और सहानुभूति को ठीक से समझ भी पाते हैं बात आती है नैतिक मूल्य की और वहाँ पर जो है नैतिक मूल्य हमेशा देखा देखी में आ, आ, आ लोगों के आ, पास साथ ही जाती रहती हैं तो अगर हम लोग करुणा सहानुभूति को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन को जीना शुरू कर देंगे तो मूल्य हमेशा अपने साथ रहेंगे अगर हम इन भावनाओं से दूर होते जाते हैं तो मूल्य भी हमसे दूर हो जाते हैं तो दोनों एक दूसरे के पूरक है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और सहानुभूति और करुणा अगर बच्चों में आ जाती हैं तो वो मूल्य को अपने अंदर हमेशा बनाए रखते हैं और बहुत ही अच्छी बातें आज जो है आपने सुनाया तो आइए ईमानदारी से सच्चाई से अगर हम इन चीज़ों को समझें और एक इंसानियत के नाते हम अपना जीवन व्यापन करें तो सारी चीज़ें आसानी से ठीक चलती हैं और वो नेचर के अनुसार हम चल सकते हैं लेकिन चीज़ें मुश्किल में आ जाती है जब हम लोग इन चीज़ों के बारे में गहराई से अपनी आस्था को बनाए नहीं रखते तो आई आगे बढ़ते हुए आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह की कुछ नई बातें लेकर आपके साथ जुड़ेंगे और बाल संसार इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है ये जरूर हमें फीडबैक दे मैसेज करें और बताएं हमें कि आप ये कार्यक्रम रेगुलर सुनते हुए आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है या किस विषय को लेकर या कौन सी बात आपको अच्छा लग रहा है वो बताएं और जो बात अच्छी नहीं लग रहे हो उस पर भी बताएं और हमें और क्या आपको बताने की कोशिश करनी चाहिए किस विषय को इसके अंतर्गत जो विषय छूट जा रहे हैं उस पे भी आप अपने मनु मनु अपने विचार रख सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि हमें इस बात पर भी बताइए तो हमें अच्छा लगेगा तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और एक बार फिर से डॉक्टर अजय शुक्ला जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत मंगलकामनाएं धन्यवाद प्रणाम भेजिए आप सुना है रेडुआ दन एफ एम जी हाँ बाल संसार सुनते रहो मुस्कराते रहो बाल संसार, बाल संसार। बाल संसार।